जगत का पूछड़ा लेकर आते होने तो समझो तुम पूछड़े से फंसे हो और पूछड़ा जब बाहर छोड़कर साधक होके आते होने तो फिर लोकेश्वर के साथ संबंध होता है तो मुझे खात्री के पूछड़ा हमारे साधक रखते ही नहीं है और नए नए होते रहता है तो सत्संग सुनते सुनते कहीं पूछड़ा छूट जाता है और घुल मिल जाते हैं ऐसे मेरे प्यारे प्यारे साधक है ओम ओम ओ, ओ, ओ. इधर एक महिला बैठी है हमारे को वहां तो गवर्नर की गाड़ी आती है हमारे पति को बुलाने के लिए ऐसा होता है ऐसा होता है गवर्नमेंट के सोलिसिटर होते हैं पुलिस कमिश्नर हमारे मित्र होते हैं इधर भी सूरत के पुलिस कमिश्नर अभी इनको मिलने आए डेढ़ घंटा बैठे थे किसी ने बताया कि ये लोग बड़े आदमी में कहते बड़े हैं तो इनको झाड़ू लगाने का काम रख दो इधर बड़पन जरा ठीक हो जाए पूछड़ा हट जाए <laughs> मिस्टर झा मिलने को आए थे सवा घंटा इनके साथ बातचीत की किसी ने बताया कि तो बड़े साथ बड़े घर के लोग हैं है। बड़े घर के लोग है झाड़ू तो दो तो बड़प्पन जरा पूछड़ा हटे तब साधक का टाइटल मिलेगा नहीं तो बड़प्पन में ही बड़पन रह जाएगा ओम ओम ओम उपाधि नाम उपाधि पे गये उपाधि उपाधि एट्ले उपाधि हाँ ये उपाधि हा? शांति बेसीन सत्संग सा मैंने सुनी है वो कहा था कि नाम नहीं लूंगा उस सम्राट का वजीर बड़ा देर से गया सम्राट ने कहा कि इतनी देर अभी सभा में आए जाता है बोले महाराज क्या करू आप तो राजा हैं, किसी महाराज के हाजरी में बैठा था और वो महाराज सचमुच फक्कड़ महाराज है उठता हूँ तो ऐसी आंख दिखाते हैं कि उठना किसी के बस की बात नहीं जाना हमारे हाथ की बात है और आना उनके हाथ की बात है महाराज क्या करूं ऐसा करके उस संत पुरुष के वखाण किए तो राजा ने कहा जब इतने बड़े इतने बड़े संत हैं इतने मधुर हैं इतने अलबेले संत हैं साक्षात्कारी पुरुष हैं ओ, ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का दर्शन भागी ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाये तो मुझे कल ले चलो वजी ने मनोती मान ही रखी थी कि राजा एक बार जो साधक हो जाए तो मेरे को छूट हो जाएगी आने जाने की होता ही है वजीर ने आदमी दौड़ाया की बाबा को कहना की कल राजा साहब आ रहे है जरा उनको थोड़ा सा जरा इम्पोर्टेंट दे देना देखो कितने नासमझ लोग होते हैं महाराज को बोलते हैं कि राजा को जरा इम्पोर्टेंट दे देना मैं एक आदमी को लाने वाला हूँ वो बहुत बड़ा आदमी है बाबू तुम जरा उसको जरा इम्पोर्टेंट दे देना मैं क्या उस बड़े को बड़ी जगह पे रहने दो तो छोटी जगह पर मत लाओ उसको <laughs> इम्पोर्टेंट दे दें काय को दे दें इम्पोर्टेंट यार की मौज है उस वक्त जैसा उसका भाग्य होगा मिलेगा हम ऐसा कर दे वैसा कर दे तुम्हारे सिखाए हुए हम करे तो फिर तुम्हारे चमचे हो गए और जब तुम्हारे चमचे हो गए तो फिर फिर तो सगड़ी में हेलना पड़ेगा परमात्मा में कहा जाएंगे <laughs> <laughs> मजे के लोग होते हैं बापू आवे फलाणों आओ के जो ऐसा आदमी को मैं ऐसा झाड़ देता हूँ कि वो याद रखता कि कोई बाबा से पाला पड़ा मैंने जो कोई सिखवाणस आए थे ना वो छा वो छा बापू तुम आतलू कहजो ना मैं क्या ये तो दगा हुआ बेईमानी हुई तुमसे जानकर तुमसे सीख कर फिर उसको ये बताऊ ये तो धोखा हुआ इससे धोखे से तो मेरे को डूब मरना चाहिए जमीन खोजवा कर धोखा करना संत के वेश में आकर तो दुकान पे धोखे करने के बड़े चांस थे व्यापारी होने में व्यापारी का तो धोखा करना तो दाए हाथ का खेल पढ़तर भाव उतारा सम पिलाना गड़े जात मुखे पिलाना मारते जातम पड़तर भाव तू पढ़ने उतर ही जो उतारा सुन किया धोखाई करना था तो कई चांस हैं नेतागिरी के चांस हैं व्यापार में चांस हैं संत के वेश में कम से कम तो थोड़ा बहुत तो निभाने का मौका दो ओम ओम ओम ओम खैर क्या बात थी बड़ी मधुर विनोदी बात थी ना वजीर ने आदमी भेजा संत भी ऑलमस्त रहे होंगे संत ने कहा अच्छा अच्छा राजा आ रहे हैं व्यवस्था करता हूँ चौक हे जबुआ हो क्या बताई अपने साथियांडिया लगा के जरा जहां गाडियां और गाडियां जाती है वहां बिछवा दी और शाम होते होते तो क्या हो गई चादर तुम कल्पना करो एरणिया में से निकाल के फिर कीचड़ में डाली कीचड़ से निकाल के मिट्टी से खनखना के ठाक ठीक ठाक करके रख दी दूसरा दिन हुआ शिष्यों को कहा की आज राजा आयेगा और खबरदार किसी ने राजा के अहंकार को पोषण दिया तो खबरदार कोई हिले डुले क्योंकि मेरा सत्संग महाराज से मिलने का है राजा तो उसके द्वार का भिखारी है कोई भिखारी आए तो सम्राट से मुंह घुमाना ये सम्राट का अपमान करना है परमात्मा से मुंह घुमाकर उसको यदि तुमने आओ बैठो कहा तो फिर मेरे तुम साधक नहीं रहोगे सब जो की पत्थर लिखित मूर्ति पर बैठे ऐसे बैठे वजको देखता है कि न संत तो क्या उठेंगे लेकिन श्रोता भी हिला डूला और वजीर जानता था कि बाबा की कथा है आगे पीछे हिलना डुलना नहीं नहीं तो वहां से ही डांट देंगे राजा को बोला कि अभी तो जगह नहीं यहीं बैठो तो पीछे जुतियों में राजा को बैठना पड़ा बेचारे और सत्संग संत ने ऐसा मजे में आकर करा कि वजीर तो डोलता है वजीर के पड़ोसी डोलते हैं एक एक आदमी का रूआ रुआ नाचता क्या बापू तुम्हारो जय थाओ बापू तुम्हारो जय थाओ एमनो रूव रूवो पुकारी रहे ने, राजा है महाराज छे तो सारा लोगो तो वो मजा तो लोगो ना दम नहीं ऐसा उसके चित में खड़बड़ाहट खड़बाहट होती रही कथा जब पूरी हुई वजीर ने पूछा क्यों कैसे हैं बाबा जी अलमस्त है बोले आठ ठीक है तेरे जैसे पागलों के लिए ठीक है वजीर का तो विचारे का बड़ा बुरा हाल हुआ आखिर बोले बाबाजी के पास ले जाऊ कहीं न कही बाबा की नजर पड़े बाबा के पास ले गए राजा ने प्रणाम किया हुआ नहीं किया हो जाना और कर देना उसमें फर्क होता है प्रणाम हो जाए तो करना चाहिए करना पड़े तो मत करना नहीं तो बेईमानी होती है जब हो जाए ना यूनिवर्सिटी में कायदा पास किया गया है विद्यार्थी को हाँ। शिक्षक का आदर करना चाहिए गुरु का मान करना चाहिए क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा उन यूनिवर्सिटी के महामहोदयों को इतना ख्याल नहीं आया कि कोई प्रणाम करने का कायदा थोड़े बनाया जाता है तुम्हारे अंदर ऐसी आभा क्रिएट करो की विद्यार्थी का सिर झुक जाए यदा पास करते हैं कि गुरु का आदर करना चाहिए गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वो ये लौकिक विद्या पढ़ाने वाला ब्रह्मा विष्णु नहीं है याद रखें महोदय सब गुरु भी किस्म किस्म के हैं, गुरु कीताब पढ़ के देखना भगवान शंकर कहते हैं मैं ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुरुओं का विरोध में नहीं हूँ लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो वही हो जाता है की जहाँ से प्रथमा गुरु दाई दूसर गुरु माता पिता तीसर गुरु जिन्हें शिक्षा दीना और चौथा गुरु जिन्हें कंठी दीना पंचम गुरु जिन्हें रहस्य समझाया षष्ठम गुरु ब्रह्म लखाया और सतगुरु जहाँ से आया वहाँ पहुँचाया ऐसा सतगुरु का आदर करने के लिए कायदा थोड़े बनाना पड़ता है शुरुआत में नहीं झुकता दो बार चार बार आओ जो थोड़ा अंदर प्रवेश हुआ सत्य का तुम्हारा सिर तो क्या झुकेगा तुम्हारा रूआ रुआ झुक जाएगा क्या समझते हो सतगुरुओ को सदगुरु अपने में सामर्थ्य क्रिएट करे कायदा क्यों बनाए दिया ने कभी कायदा नहीं बनाया कि पतंगिया इधर आओ दिया अपने आप में पतंगिया आएगा और मक्खी भग जाएगी पता चलेगा तो कौन है पतंग और कौन मक्खी है कोई बड़ी बात है तो उसने देखा बाबा है सब लोग करते तो मैं करूं बाबा ने देखा कि इसी को रंग नहीं चढ़ा वजी ने कहा की आपका तो वाणी सब पर असर हुआ राजा साहब को तो कोई मजा नहीं आया कोई आनंद नहीं आया फकी ने कहा राजा तुम्हें कोई मजा नहीं आया के बाबा मजा क्या आया ठीक है सब अच्छा है दर्शन हो गया है ने का नहीं तेरा चेहरे खबर दे रहा है तुझे लाभ नहीं हुआ मजा नहीं आया बोले हाँ बाबा जी हमको भी ऐसा रस आ जाए ये लोग डोलते है झूमते है ऐसा हम भी झूमे हमको क्यों नहीं रंग चढ़ा पकी बोला झबुआ हो बोले हो गुरु जी बोले हमारे चदरवाला ही हो वो चदरवाला दे ही रहे राजन तुम्हारे को रंग तो चढ़ेगा लेकिन इस मेरी मेली चादर को जरा सा जल्दी रंग चढ़ा दे सम्राट बोलता कि जरा सा जल्दी नहीं इसको तो कई निभारों से पसार करना पड़ेगा कई तीनों और कई कई कुछ लगाने पड़ेंगे खार सोडा खार जल्दी से रंग नहीं चढ़ेगा तब बाबा ने कहा कि तूने मांस शराब और ईगो को इतना चिपना चपाटा कर दिया है की पहले सत्संग में मेरा तेरे पर रंग नहीं भी चढ़ा है तो भी तू चिंता मत कर ज्यो जो, जो तू इस चादर को तेरे चित्र चादर को लाएगा त्यों त्यों धुलती जाएगी धुलती जाएगी रंग न कबूल में कर लेता हूँ यार तू धैर्य ते बढ़ा आई आम मैंने कहीं मजा न आई तू पैंट कोट बुशर्ट पेरी फैबा न बगीचा मरवा आयो हो रीते बैठो अर्दो कलाक तू चाल तू तो पाच चालतू थो तो अर्धा कलाको मा तो ठीक मार भाई है तो जरा ध्यान तो, तो चालू सत्संग हृदय ने सहज उगा मजा ना, तने ना था, तो पैसा पाछा शू समझे तारा मन में पैसा तो लेता अर्धा कलाक बजा तारा आठ कलाक घरे आई करू सावणी फेरव केम न लगे लगे लगे लगे रंगाने वाला हो रंगेरा तैयार हो रंग लगे क्या बात करते तू तैयार वो तैयार हम तैयार और काम ना हो क्या बात करते हो यार <laughs> किसके साथ पाला पड़ता है ऐसा कोई माई का लाल हो बोले हम पुराणों को नहीं मानते शास्त्र को नहीं मानते भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं किसी को भी नहीं मानता तू नास्तिक को मानता कि नास्तिक को भी नहीं मानता तो अपने को तो मानता है ना कि हाँ अपने को तो मानता हूँ तो चल मेरे साथ में तुझे दिखाता हूँ की और क्या क्या है अपनी अपनी जगह पर सबका अस्तित्व है भूत भी है प्रेत भी है लेकिन भूत प्रेत दो टका होता बाकी का लोग भय दिखा देते भूत प्रेत दो टक्का होता लेकिन स्त्रियों को दबाने का स्त्रियां पुरुष पर हावी कैसे हो उन बेचारी डरपोक स्त्रियों के पास वही साधन होता होम्बा माता छू ए माँ जाए पेली हैरान करे जब हुआ तो <laughs> <laughs> समाज में चाल जाए जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है वो वो स्त्रियों के चित्त में अथवा वो पुरुषों के चित्त में होता है कि इससे बीमार पड़ जाए हम बीमार पड़ते ना तो इम्पोर्टेंट मिलता है थोड़ा तुम देखो दर्जी सोया है और जब मिलने वाले आते न तो उसकी चालू हो जाती है पत्नी ऐसे तो अंदर जो भी है बिचारी सर ही और पति आने की तैयारी है और कोई आने की तैयारी माने लाओ मैं ग्यारा है चिंता मत करो कोई महिला थी हमारी पत्नी ऐसा नहीं करती चिंता मत करना वो पत्नी नहीं है तो अच्छी साधक आगे निकली साधक है ओम ओम ओम खैर विनोद हो गया पूज्य महंत श्री आज जन्म परमात्मा ना देखो महंत में नहीं हूँ महंत का अर्थ होता है जो कोई मंडल को कोई आश्रम को चलाता हो और जो खूब मेहनत करता हो हम ना मेहनत करते हैं ना आश्रम मंडल चलाते हैं और ना खा खा के पेट को बड़ा करने की मेहनत करते तो महंत आशा को मत करने की तकलीफ लेना आशाराम कह देना चल जाएगा कोई लोग आशाराम महाराज कहते हैं महाराज तो रसोईयों को भी कहा जाता है <laughs> सही अर्थ तो है महान राज्य जिसको मिला है वो महाराज है लेकिन अब उस नाम के साथ अन्याय हो गया तो महाराज जरा दाल बधारे में राखो हे महाराज तुम पत्राड़ू लाओ महाराज महाराज आचाराम महाराज नहीं वहां तैयार न थी महाराज काका मटिन भत्री जाता हूँ तो फकीर फिर रसोई के पोस्ट पे का जाते हम तुम भेजो लेकिन हम वहाँ जाने वाले है? नहीं है पूज्य महंत श्री आज जन्मे बसने टिकट है परमात्मा न दर्शन करवानी तुम करवाड़ा प्रयत्नशील भक्त माते कयो गुरु मंत्र हो प्रकाश पाड़ो भगवान न दर्शन करवाते क्यों गुरु मंत्र हो देखो जी मंत्र तो सब अपनी अपनी जगह पर ठीक ही है लेकिन जिनको जिसको शीघ्र अति शीघ्र प्रभु के ही मुलाकात करनी हो तो सब मंत्रों का सरताज राजा ओम है ओम के ऊपर तो कई संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए कई शास्त्रों में ओम की प्रशंसा है यहाँ तक कि भगवान ने भी कहा कि अक्षरों में ओमकार मैं हूँ और वृक्षों में पीपल मैं हूँ तो ये सब आभा संपन्न तत्व हैं। ऐसे तो सब में है लेकिन विशेष विशेष सब में होते हुए भी ज्यादा स्कोप है सूर्य का प्रकाश तो सब आयनों के द्वारा पड़ता है लेकिन बिलोरी कांच के द्वारा विशेष पड़ता है तो ऐसे ही प्रणव का जप जो है ना तीव्रता ले आता है वेदांत के ग्रंथों को विचार करो प्रणव का जप करो मौन का सहारा ले तलाव पर नदी पर सरिता पर दरिया पर जाने का जब मौका मिले तो खुले आकाश में निहारे कभी कभी दरिया के सामने निहार कर मन की चंचलता को देखे कभी झरने के आगे या नदी के आगे जाकर बैठे तो नदी बह रही है ऐसे ही वृत्तियाँ बह रही है वृत्ति बहरी बहरे, बहरे बहरे बहरे नदी बहरे इस प्रकार वृत्या भी बहरे इन सारे बहावों को नदी के बहाव को इस चित्त की नदी के बहाव को दोनों बहाव को देने देखने वाला मैं साक्षी आत्मा हूँ ओम ओम ओम करके डूब जाओ ऐसा अभ्यास करो कभी आगासी पे चले गए चांद के सामने देखा सितारों के सामने देखा दरिया के सामने देखा कभी किनारो के सामने देखा देखना तो इन आँखों का काम है और विवेक करना तुम्हारे अंदर की आंखों का काम है तो चलते फिरते विवेक से यदि काम लोगे तो एक जन्म तो बहुत लंबा है एक साल भी काफी है एक साल भी ज्यादा है एक महीना भी काफी है शर्त ये कि तड़फ जितनी होती है ना उतना रास्ता जल्दी तय हो जाता है मुझे दिल्ली जाना है न तड़फ कम है तो घूमते घामते स्टेशन बदलते बदलते जाऊंगा एकदम तड़प है तो फर्चर में जाऊंगा और उससे ज्यादा तड़फ है तो, तो यहाँ से फटाफट अहमदाबाद जाके बलून में बैठूंगा और डे दिल्ली ये तो मेरी तरफ पर और मेरे पास व्यवस्था पर आधार है ना तो तुम्हारे पास जितनी समझ की व्यवस्था है और तड़प है उतना यात्रा जल्दी हो सकती इसी जन्म में साक्षात्कार हो जाएगा कि नहीं नहीं को हटा देना हो, हो जाएगा की, की भी हटा देना हो ही जाएगा ऐसा दृढ़ निश्चय करोगे ना तो हो जाएगा आपको पता है की स्कूल में बच्चे लोग इम्तिहान देते है और हजार बच्चों में से हजार के हजार पास नही होते ना 800 सौ पास होते नौ सौ पास होते एक सौ तो न पास होते ही है सौ पचास आठ न पास होते विचार करें बधा तो अपने पास थाना तो पे आटली मेहनत शू करवा करिए सौ लोग ओ मेहनत करे पी नौ सौ बेसे तो शू नौ सौ पास थे एमा आठ सौ थे तो आठ सौ ज मेहनत करे तो आठ सौ पास थे तो सात सौ दस थे तो सात सौ दस मेहनत करे तो छसो वीस तो छो वीस मेहनत करे तो छसो वी नही थे आंकड़ो नीचे सौ मेहनत करे तो सोए सो पास नही थाय बधाउ में पास थीशू थीशू एम कर धनधनाट दन धनधनाट दन धनधनाट दन करे तो एम सीतेर टका एशी टका नेवके बाकी दस टका पड़े तो वी पांच बीजे परीक्षा मैं बधाई निर्णय करवो जो कि हमको ही साक्षात्कार हो सकता है हम ही करेंगे ऐसा दृढ़ निश्चय करके चलो तो दस बीस टका रहगा तो फिर दूसरा कोई आश्रम आ जाएगा वो धकेल के ले जाएगा चिंता क्या करते यार यह या कौन सा उपदा जो हो नहीं सकता तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे आए इंसान क्या के दिले दिलबर में घर न करे क्या बात करता है यार तो? होगा कि नहीं आज थसे के नहीं रोतो रोतो जाए तो गाँव में गुफा फेंके लो जिसके मन में खटक है वही अटक रहा जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहा सिंधी भाषा में कहावत है चाड़ी अबे चाड़ी टेव चाढ़ी टोपण चाढ़ी भोज चाढ़ी बसर चाढ़ी चाचे चाड़ी मा चाढ़ी मोटू चाढ़ी छांग चाड़ी सजी दुनिया चाड़ी पर मु तो ना, कोई कोई ना तो कहना चाड़ी पेलाएं खाधु पेलाएं दीधु पेलाम कर कोई कई न कर आप तो डूब गई दुनिया <laughs> तो ओम ओम ओम ओम गुरु मंत्र कहो होके धन धनाट ने प्रणव अर्थ समझव कोई बुद्ध पुरुष वासे अकार उकार मकार ने अर्थ मात्रा जो चिट्ठी बहुत समय ओं तो एक चिठ्ठी पर आज प्रवचन कर एक प्रश्न न उत्तर विस्तार जो बोलवा पड़ी तो एक प्रश्न ना उत्तर थी थे बीजे बी रही जाए जरा फंटीयर मेल चलाए प्रणव अर्थ शू प्रणव के जपव जो वाली कोई वक्त समझी लेज मंत्र हाँ। साक्षा... साकार मंत्र थी प्रभु नो साक्षात्कार सके खरो हाँ कालांतरे था साक्षार साक्षात साकार मंत्र थी प्रभु नो साक्षात्कार खरो साकार मंत्र अब मंत्र कोई भी लोग देखेगा तो उसका अक्षर साकार ही लिखेगा चाहे ओम का अक्षर भी तो ओम भी तो साकार आकृति तो है ही फिर भी ओम साकार में भी गति, गति रखता है और निराकार में भी गति करवाता और दूसरा कोई मंत्र जब साकार लोगे तो उस मंत्र का देव उस मंत्र की आकृति तुम्हारे मस्तिष्क का कब्जा ले लेगी इसलिए साकार मंत्र से इष्ट के मंत्र मंत्र के इष्ट के तुमको स्वप्न में अथवा जागृत में दर्शन हो सकते हैं और फिर मंत्र का इष्ट तुम्हें कहेगा कि जाओ किसी तत्विता के पास और वो फिर तुम्हें निराकार में ले जाएगा तो कोई भी जिसमें तुम्हारे साकार में अथवा निराकार में निष्ठा हो अपनी योग्यता हो क्योंकि ये सब बातें माइक पर भी नहीं कही जाती और चिट्ठी से जवाब भी नहीं दिया जाता है तुम लिखने वाले कैसे व्यक्ति हो तुम्हारा ललाट कैसा है तुम्हारी आभा कैसी है उस पर इस प्रश्न का उत्तर आधार रखता है तुम साकार मंत्री प्रभु नो साक्षात्कार सके खरो तुमने जो इन्हें कहू के थाए कि न था विद्यार्थी जवाय के तू मैट्रिक न फॉर्म भर के नर विद्यार्थी नहीं भरू भरना आधारे तो मे नही तो हूं तो कहु छू ते साकार निराकार शुवाधो शू आपकार ओम निराकार ओम राम ओम मरा ओमराम दी दे बेगु दंदना <laughs> देखो मेरे गुरु ने सिखाया है कि प्रसन्न रहना अपना प्रथम करते कर्तव्य तो मैं प्रसन्न रहता हूँ जो लोग शिष्टाचार में और अदब में मानते हैं वे लोग नाराज मत होना और इससे आपको भी लाभ होता है मेरी प्रसन्नता देखकर आप ऐसा मत समझ डिस डिस्प्लीन ना पुतला उतारो के हम घना हाँचव्याट तो धूड़े टी है ना को धूल में बधु जोटा छोटा बे ने भेगा ऐसा लिखा है कि जिसके ऊपर मेरे को तो छह महीना बोलूं तो भी कम है और दो मिनट भी मेरा बिगड़ता है ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा है उसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये संत के मंच है ये सब कचरा मेरे को खोलने की आवश्यकता नहीं है कि कुमारी वाले ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि मनुष्य मर के मनुष्य होता है सृष्टि पांच हजार वर्ष में बदल जाती है ये सब अनर्गल बातें हैं इनके विषय जितना कुछ साहित्य वैदिक साहित्य है और इनकी जो अनर्गल बातें उनके अपोजिशन के जितने दृष्टांत है उस पर हम बोलना चाहें या और कोई विद्वान बोले तो महीनों तक बोल सकता है और कोई विद्वान समझदार दो मिनट भी अपना व्यर्थ गंवाता है क्यूँकी इनके पास कोई शास्त्र का आधार नहीं है कोई तर्क नहीं है कोई युक्ति नहीं है कपोल कल्पित बातें और कपोल कल्पित बात वाले व्यक्ति को इस मंच पर बोलना उनको इम्पोर्टेंट देने जैसा है ऐसे बेवकूफी की बात वालों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं मेरे पास कोई उत्तर नहीं है तुम अपना उपलमार्ड यूज कर लेना ओ। उपलब्ध ते वरी ले बीजे शू के गीता खोटी है राय खोटू वेद खोटा कुरुक्षेत्र कृष्ण आया जी लेखरा बबड़ाया है सा करो शास्त्रार्थ पड़कार शास्त्रार्थ पूछू दबा नही जाए कि अरा मो अरा माने छला आई ए खाई नास्ता की जी सुर कि सुरवा दो ते अमरा ज्ञा उत्तर आप बाबा जी आ रेवादो रेवादो फरवाकया बधु चाल कर कलजुग थोड़ू कृष्ण कनैयाला छता करता बढ़ा सारा छे भगवान सत्बुद्धि आपे महर्षि देश मधु कहीं चाली रु पांच हजार वर्ष आम तम हे शू मारत घनी चढ़ाईओ थी घनी थे भारत ना पोरस जो नो राजा सिकंदर ने हरा हिटलर ने हरा दे शू के एना आध्यात्मिक तो भारत मूल में आध्यात्मिकता है श्रद्धा नामक दुरूपयोग कर छत नु जो सनातन साहित्य ओज बढ़ ए भारत पांगड़ू करव हो भारत जो पगटिया हाथ पग भांगवाय तो बंदूकों भांग सफल थी जनयु उतारी सवामण जनयु तोड़ी, तोड़ी भारत सनातन धर्म आँच पहुंचाई शक नहीं तो हम आ स्लो पॉइन है विधर्मीओ आताओं सीधो अण सीधो भाग लाई आपोल कल्पित संस्थाओं उधड़क ना वरी गीता आक्षेप उभा कराने अपनी धर्मनिष्ठा आपजे अणवा प्रयत्नों आवा मूर्खाओ बात में कोई दिवस फसाव नहीं आवा मूर्खाओ दर्शन थाय तो कपड़ा सहित नही लेव जॉ साढ़ा बार सौ वर्ष में युग बदलाये हम एमने पूछो ओगनीसौ एशी क्या कहतु हम कहूक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध थे कुरुक्षेत्र अत्यारू है युद्ध के कृष्ण ए गीता के कही मूर्खाओ ते ठगो छो आई समझू पास कुरुक्षेत्र युद्ध तो थी क्य थ अत्यारेखरा जीवता तो नहीं थी क्य थ हजार बसो वर्ष पहला श्री कृष्ण ने पांच हजार बसो बसो तेपन वर्ष ने आठ नौ महीना आज बराबर इतिहास तो आ के पांच हजार वर्ष नुग तो आतिहास क्या हाला बार वर्ष नुग और चतुर्युगी पांच हजार वर्षी परलय थी जाए पुस्तको वाँचे तो ओगनीसो साइठ म परलय तेसठ मैं पी पंचोतेर मै पी इोतेर म घर के दीवो बड़े एट्ले दुनिया का परलय होने का है बदु हमने आपी जाओ अमे डेरा डेरा वारो तमारो तो कल्याण ते कुर ने कुमारी छोक पैदा करो ये कोई धर्म है तू ब्रह्म कुमार थे तारी बहरी ब्रह्म कुमारी थी जाए धोड़ा कपड़ा पहुताने भाई बहन मानो पीछे छोरा पैदा करे जाओ ये कोई बदमाशी के और क्या है कल्पना है और क्या है जब ऐसा ही करना है तो ऋषि जीवन जीव तुम मेरी पत्नी कहो उसको सौ बच्चे पैदा करो क्या तुमको पाप लगता है क्या वशिष्ठ ने करके रखा और राम के गुरु होकर दिखाया लाओ लाओ बल अपना बात बनाते वेदांत को शास्त्र को गीता को रामायण को मानेगे नहीं आम थे जवानो आम थी जवानो परम दाड़े पढ़ पर लेता है छन महीना पची पढ़ लेता है सुरमुह पेरे जो आओ कोई महापुरुष निशा में लाओ तुम्हारा बदा ने बात करते ऐसे लोगों को बीच में नहीं लाओ नहीं तो कथा का रंग फिर बदल जाएगा तुम क्या समझते साधु सत्य के लिए शूली कबूल कर देते हैं असत्य को स्वीकार नहीं करते अभी ऐसे जिंदे हैं महापुरुष भारत में कोई भारत कोई रंडाई गई वो महापुरुषों सिवा चंदन भी शीतल होता और ज्यादा गिस्म तो गर्म हो जाता है संत क्रोध नहीं करते लेकिन गर्जना तो करना ही पड़ेगा उनको ये साधक को ऐसे प्रश्न हमारे जैसे कि आगे नहीं फेंकें नहीं तो फिर हमारा विषय ही बदल जाएगा और फिर हम लेकर झंडा चलेंगे तो फिर तकलीफ पड़ जायेगी पंथ वालों को बिजारो हमारे तो जेवा मुँह तेवा जी हमको क्या है बाबा तो बाबा ही होते हैं चूली पर सेज पिया के लेकिन हमारा विषय अंतर न हो जाए क्यूँकी ऐसा काम करने वाले बहुत लोग है और हमारा काम करने वाले दूसरे जल्दी से मिलते नहीं उसी मुझे अपना काम करने में समय देना चाहिए ओम ओम ओम झंडे तो कई बार उठे कई बार दरोड़े पड़े अखबारे हैं उनके कई चिन्ह हैं क्या क्या अंदर से निकलता है और क्या क्या होता है बस ढाक्यू भलू हम बंदी मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खाक की जेम छाउन जीवा दो अब तुमको क्या बताएं अम्बेश्वर में सम्मेलन हुआ था और इनके पास कोई दर्शन नहीं है दर्शन नहीं उसलिए प्रदर्शन करते कोई दर्शन शास्त्र नहीं है दर्शन शास्त्र नहीं है उस प्रदर्शन करते अब प्रदर्शन ही किया और आदमियों को बस युग हो रहा है कृष्ण आ रहा है ऐसा आगे रखबाजी आ रहे और गाँव लोगों को बेचारों को पटाने में लगे सुरमा पैरने में फिर हम लोगों का तो हाल ऐसा ही होता है हम लोग जरा माइक पर बोल दिया कि आज के धर्म के नाम पर क्या क्या चलता है तो लोग जरा चेत गए लोग चेत गए तो शंकराचार्य भी थे अभी जो यहाँ के द्वारका के बने हैं स्वरूपानंद उन्होंने भी जरा इनका पोल पर धब्बा लगा दिया इनके पोल खोल के रख दिए समाज के आगे थोड़ा संत नहीं बोलेंगे तो क्या नहीं तो फिर वो के गुलाम है धन के गुलाम है तो जब कोई प्रश्न पूछता है तो बोल दिया बोल दिया तो लोगों को लगा के आऊ चाले हाँ तो लोगों के के इस्लाम खतरे में वो थे गो लोगो के तम्बू तो बम्बू हटाओ तुम्हारा प्रदर्शन हटाओ नहीं तो माग लगाएंगे नागा बाबा चार थे हाय ब्रह्मकुमारी तो क्या करती है दिन को एम कर पहले नागा गार बोले तो क्यों पैंट वारो बोले <laughs> नागा नागी नागी ना बोले ना तो बीजे ऐसे ऐसे को ना बाेर बसेर हणशेर पॉन शेर डन दौड़ लाख मनस भेगेलू सम्मेलन मर ये प्रदर्शन नहीं खूब गोटवेली जी तो घबराया ने हमने जरा तुम्हारा बदा साधु ने रोको बड़ा जरा प्रदर्शन चालवा दो माता जी नो दिवस हो तुम माताजी जी को तो मानती नहीं माताजी के आड़ में तुम माताजी का खंडन करती कोई पुराण का तो तुम्हारे पास आसरा नहीं है कोई गीता का तो तुम मानती नहीं हो कोई कृष्ण तत्व का तो तुम्हारे पास रहस्य नहीं और फिर माता को और कृष्ण को क्यूँ बेचते हो खाम खा और लिखा है कि लेखराज को और वो लक्ष्मी को ऊपर मंच पर बिठा दिया ब्रह्मा जी भी नीचे विष्णु भी नीचे और वो सबसे ऊपर लेखराज ऐसा तो सब तुम्हारा अनर्गल बातें हैं और फिर बोलते हो कि हमे धर्म का प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर तुम क्या अपने विषय इंद्रियों को लोलुपता को पोष रहे और तुम्हारे वहा के जवान क्या क्या फरियाद करते और तुम्हारे चुंगल में क्या क्या लोगों की जो स्त्री जाती है तो उसको पति के काम की नहीं रही और पति जाता है तो स्त्री के काम का नहीं रहा और दोनों गए तो कुटुंब के काम के नहीं है ऐसा तो, तो तुमने कईयों के परिवार बर्बाद कर दिया और बोलते हम धर्म का नाम से हमको रहने दो ऐसा करके इनको डांटा तो उसी समय महाराज खटारा सब प्रदर्शनी ले के जू देउंट आबू वरी फोड़ी पाचा दिशा में आ गया सत्य होता तो करते ही शास्त्रार्थ ऐसे लोगों के विषय में मत पूछो गाँव गांव के लोग आए है एवं चेतता रह जावा सज आगे पकड़े धनवान ने पकड़े सत्तावा पकड़े ने एना द्वारा उदघाटन करा द्वारा उदघाटन करा तो बिचारों उदघाटन कर खसी जाए पे अमरा जेवा भोड़ा मनसो के फला भाई उदघाटन कर फला भाई का तो हे ने हा बिचारा धर्मी कई खबर नहीं आगे वन तो विचारो कर फूमती का पे जरा फोटो पड़े आ धर्म सारा समाज में आ धर्म जरूरत नेता बोली जाए नेता ने का शब्द का दरिद्रता शब्द बोलवा दरिद्रता शू नेता ठीक है अपने पटावी पे आप पटाया जो वे मरी जाए मेरे पास कई सबूत है कई चिट्ठिया है और ऐसे ऐसे सबूत है कि आपको सुनाओं तो आप, आपका अभी खून गर्म हो जाए लेकिन मैं संत के नाते शांत हो जाता हूँ चलो भारत विशाल है जहाँ गांव होते हो जहाँ हो धर्म होता है वहाँ धर्म के नाम पर धर चला आ रहा है पुराना क्या किया जाए एक हिप्पी था टूटी फूटी हिंदी सीख गया दो तीन महीने चार महीने छह महीने में टूटी फूटी हिंदी सीख गया दो तीन महीने चार महीने छह महीने में तीन साल रहा तो और थोड़ी हिंदी जान गया हिप्पी तो हिप्पी होते हैं हेप्पी हैपी मीन्स हैप्पी रहना लेकिन हैप्पी रहना कोई कोई बंधन नहीं कोई धर्म का बंधन नहीं कोई समाज का नहीं ये सब बर्डन है उतार फेंको वहाँ से तो शुरुआत हुई लेकिन उतार फेंके जब बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुई तो नया बना लिया बाल ऐसे होने चाहिए नाउमत पायखाना के पास बैठ के खाओ इस प्रकार की मोरी होनी चाहिए पैंट की और इस प्रकार के जूते होने चाहिए तो रिपियों ने भी अपना कल्पना बांध दिया दूसरे वाड़ों से निकल कर एक नया पागलखाने का बना दिया शुरुआत तो थी वाड़ों से निकलने के लिए धर्म के वाड़े से समाज के वाड़े से मान्यताओं के वाड़े से स्वाभाविक जीने की शुरुआत की थी लेकिन स्वाभाविक जब तक स्वाभाविक तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक स्वाभाविक जीवन जीता ही नहीं ओला चूला छूटको नहीं चरस बरस खंजवाड़े हिन्दी बिंदी सीखेला थोड़ा खंजवाड़ता खंजवाड़ता एक जू बहुत हैरान करती थी मोटी थे ए, मुकी बीजा हाथ परम तो पेलू गायन चलत प्यार किया जाए जा कई हो कई गायन चालतु हे रेकॉडिंग तो पेलो हिन्दी सीखो हे एनी कल्पना तो बहु गुस्सो पालू तो। मार दिया जाए जा छोड़ दिया जाए तो यू से, से नर दिया जाए छोड़ दिया जाए तो पेली कड़ी बदलाय कहते वो बेवफा मैंने तो जुल्फों से प्यार मांगा था जुदाई तो नहीं मांगी थी बेवफाई तो नहीं मांगी थी बिल्कुल तो आई सी यू वॉन्ट ऑल्सो लॉ सीट अगेन फिर से बैठा क्या समझने के लिए तो भारत के ऋषों के चरण रज सिर पर लगाए बिना और कोई चारा नहीं मदभागवत नो एक प्रसंग छहुगण राजा राज्य नुख भोगव आवा क्मा कमे तम गुम गे विषय मदद करता जैसे जमा धर्म नाम घणु कय हाँ गणू कई साहुगण ने परम शांति न मिली शांति लेवाई सत पुरूष शोध में पालखी में बेसी राहुगण राजा रहा है पालखी ना मनस धो पड़े जड़ भरतारो पकड़ लाइन पालखी उच्चकता जड़ भरत प्राणी मत म प्रभु दर्शन करना पेला परमहंश बुद्ध पुरुष जयरे कूद को मारे छे तो राहुगण राजा ने क्रोध आ चके तारू चाम उतारी दईस ते चाबू के ते एक सीधो दौर जो करबड़े छतापुरुष छता ने एना प्रत्ये द्वेश के क्रोध नहीं कारण के तत्वता महापुरूष सत्य ने पारखी ने मौन नो अन्नुभव लेता फरी पाछ पेलो बबड़े छे के हूं उठीशीक दईश मारू मथु भिस्कृत पालखी साथ तू शझे छ ते मरी नाखीस तक तोड़ी नाखीस हिंटरो ते बस फेदी नाखीस तर जड़ भरत विचार करे मार खबे बैठो वरीप नरके जाए अपमान थे नही मार खबे बैठो चे भले शत्र एनु कल्याण थे एम विचारी जड़ भरत कह राजन एक मटी पुतला पर पालखीन दंडो है पालखी में बीजू मटी नुतलू बैठू छे एक मटी नु पुतु बीजा मीटी पुतला ने तोड़ी ना फोड़ी नारी नैतन्यो शो बगा तो अमर अखंड आनंद स्वरूप छू गुटे आकाश नु शू बगाडवा दृष्टांत बात साहुगण राजा चित्त मे एकदम अहोभाव जगृत थी कुदकु मरिय भाषम राहुगण राजा जड़ भरत महापुरुष चरणों में महा पड़ी गयो कहे महाराज मान दान करो मार करुणा कृपा करो मैं परम शांति द्वार पोचाड़ो मार हृदय में मा छूपेला शांत स्वरूप परमात्मा मैं अन्भव करा तर जड़ भरत कह राजन ज्या सुधी बुद्ध पुरूष एट्ले परमहंस पुरूषो चरणरज तारा मस्तक पर तू नही चढ़ा त्या सुधी ते शांति नही मिले राजा भोग नुक्तम वयमेव भुगता कालो न याति वयमे याता तृष्णा न जीर्णा वयमे जीर्णा तृष्णा पूर्ण नहीं होगी भोग पूर्ण नहीं होगे इसलिए तू पूर्ण परमात्मा को जान और पूर्ण परमात्मा को जानना है तो पूर्ण पुरुषों के चरण रज अपने सिर पर लगा तब ज्ञान की उपलब्धि होती है ऐसा नहीं कि सात दिन का कोर्स करो और मेरी आंखों में झांको और तुम्हारी आंखों में झांको लाडा होगा तो लाडी के पीछे चल देगा लाडी होगी तो लाडे के पीछे चल देगी कई लड़कियां सुसाइड करके मर गई कई क्या क्या हो गया माउंट आबू में जो प्रॉपर रहते हैं वहां का एक आदमी भी उनके उस महान धर्म विश्वविद्यालय में नहीं जाता अब समझ जाओ मुझे ज्यादा मत छेड़ना दो जो है वो सब ठीक है जिसको जाना है जाओ मानना है मानो फिर मजा भी आ जाएगा ओम जहाँ तक पैसा और सत्ता है वहाँ तक आपको मिल जाएगा पॉलिसन पैसा और सत्ता थोड़ा उसका सदुपयोग वो लोग कर लेंगे बाद में तुमको जो देंगे वो समझ लेना जो वो तो भले जीता प्रश्न पूछो चाहिए शूख खाया बच्चे क्या लाई बैठा अब ओम ओम हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन बच्चियों को सतबुद्धि दे जो सेल्फ हिप्नोटाइज हो गई हैं। भगवान उन बच्चियों को सतबुद्धि दे जो सेल्फ हिप्नोटाइज हो गयी है कौन डॉक्यूमेंट कर से भाई हैं तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा फिर तो विनोद मात्र प्रश्न होते हैं जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक तो भ्रांति में ही भ्रांति होती है सपने में ही तो प्रश्न होते हैं ना जागृत में थोड़े होते हैं आप लोगों का सपना चालू है तभी सपने के ही प्रश्न सपने के ही उत्तर होते इसने पूछा है प्रश्न वे भ्रांति तो नहीं है शु पुरुषार्थ करवा स्थिति था प्रश्न एक भ्रांति शू हाँ खरेखर कर भ्रांतिजे जब सब भ्रांति में जी रहे हो तो प्रश्न भी भ्रांति में ही होगा ना भैया इसमें क्या बड़ी बात है नाम सुमरण शाटे शब्द शक्ति शू मंत्री न स्वरूप शो संबंध छो पुरुषार्थ करवा स्थिति थाय प्रश्नती तेज पूछो के खादू छे लगे रस नहीं आ तो देख लागे हाकेला छोटे लगे थी पूछो बधाथ लगत हरू प्रवचन सांभता सांभता तंद्रा के मजा आधी इच्छाओं वसनाओ अहंकार भूली जाओ छो ए अंदर तो स्वाद आए तो ते कहो प्रवचन आपनी अमृतवाणी सावस्था जीव लागे मैंने पूछेज लाइ खाधु हो दही खादी हो रस न पड़ता हो तो चंद्रा चंद्रा आए एक मस्ती आवे के निसंकल्प अवस्था नु सुख आवे हेतु शोधिका चंद्रा का अभी अनुभव ही नहीं हो सकता इस प्रवचन में इस वातावरण में आपको तंद्रा आए तो मुश्किल है एक पंडित जी कथा कर रहे हैं की तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है पंडित जी की चतुर्मास की कथा चल रही है और घूमते गामते कोई साक्षात्कार अल्मस्त पुरुष भी आ गए पंडित जी विवेकी थे अल्मस्त पुरुष को कहा कि बाबा आप भी कुछ बोलो बाबा ने दस पाँच मिनट बोला और लोग आकर्षित हो गए और लोगों को चंद्रा आने लग गई चंद्रा तो क्या अच्छा कुछ लोगों के कुछ मजा आया होगा जो भी होगा पंडित को ससुराल जाना था और बाबा जी को डरने के लिए बिठा के वो पंडित तो चला गया बाबा ने सत्संग चालू किया क्योंकि रामायण की कथा चल रही थी सब रामायणी भगत थे पुराने कूटे पिटे शब्द थे और बाबा को ये कथा करना बाबा के लिए खेल है लेकिन बाबा लोग कथाओं के झंझट में नहीं पड़ते बाबा तो बाबा ही होते वो बेटा काय को होते तो बाबा ने रामायण की कथा शुरू की कथा शुरू करते और बाबा जो कथा शुरू करते तो लोग बोलते वाह महाराज जी महाराज बाबा ने देखा कि वाह महाराज जी महाराज रटा रटाया बोलते हैं समझते कि नहीं समझते जरा ट्राई करूं तो बाबा ने अपना बाबापन मिला दिया उस कथा में कथा करते करते बाबा ने कहा कि सीता जी ने जब राम जी का चिंतन किया बोले जी महाराज पतव्रता स्त्री पति का चिंतन करें ये स्वाभाविक होना चाहिए बोले जी महाराज बाबा ने ये देखा की पतव्रता स्त्री अपने पतव्रता स्त्री धर्म को ही नहीं समझती तो क्या अनुशीलन करती होगी जी महाराज कहे जा रहे हैं बाबा ने कहा गर्मियों के दिन थे अशोक वाटिका में सीता को तो ठंडक रही होगी क्योंकि लंका समुद्र की खाड़ी पर थी समुद्र किनारे थी बोले जी महाराज लेकिन ऐसे भी कोई देश और आंगन प्रांगण है जहाँ मारवाड़ की तपी हुई रेत बालू उड़ती है ऐसी जगह में कुछ मक्खिया रहती थी बोले जी महाराज बालू में मक्खियाँ रहती थी मारवाड़ में बोले जी महाराज उन मक्खियों के आगेवान मुखी ने कहा ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल प्रयत्न करना चाहिए अपने ठंडे देश में जाओ सब ने एकमत होकर ठंडे देश में उड़ान ली और सब हिमालय के एक, बिल, एक बड़े ग्लेशियर के बिल में जा आराम करने लगी बोले जी महाराज ठंडा ठंडा पानी पीने को मिले ठंडे घर में रहने को मिले पूर्ण सुख पूर्ण वो जिंदगी बिताने लगी बोले जी महाराज लेकिन भूखा क्या न करता ठंडा पानी पीने से भूख तो नहीं मिटती उनको भूख लगी तो सब ने फैसला किया की खुराक भी चाहिए तो मुखिया और मक्खिया सब उड़ी और हापुड़ में और कोलापुर में जा पहुँची एक एक कोलापुर का रवा लेकर फिर मक्खिया जाकर उस बर्फ के ग्लेशियर में दर में जाकर सुखपूर्वक खाने लगी बोले जी महाराज सुखपूर्वक खाने गुड़ खाने में और ठंडा बर्फ का पानी पीते पीते वो अपनी जिंदगी चैन और आराम से बिताने लगी बोले जी महाराज पंडित वो झाड़ झूड़ के वो फकीर चल दिए बोले बाबा जी कथा तो बहुत बढ़िया थी जाते क्यों हो बोले तुम तो कथा के व्यसनी हो लेकिन हम सुनाने के व्यसनी नहीं है हमारा टाइम इतना निकम्मा नहीं कि निकम्मे लोगों के आगे बकवास करें तुम बूढ़े नए पुष्प थे जवान थे जहाँ समझने की क्षमता थी जहाँ तुम्हारी आभा और ओज था कुछ छलांग मारने का उस खिले हुए पुष्प वो तो तुमने विषयों की गंदी नाली में खर्च कर दिया अब तुम्हारे पास उतना समझ नहीं उपलोम इतलो वापरो एटलो खर्चो की हूँ शु कयाराज की दे जाओ छो देवा जय महाराज तुम्हारी पाये राखो आज महाराज बता रहा वो आदमी कहते हैं कथा सुनने के बाद बोले बाबा जी कथा तो तुम्हारी अच्छी थी लेकिन वो राक्षस राक्षस राम राक्षस था कि रावण राक्षस था पंडित जी बोलता राम भी राक्षस नहीं था रावण भी राक्षस नहीं था मैं ही राक्षस था कि तेरे जैसे श्रोता के आगे खोपड़ी का पाता रहा तो जिन सज्जनों को चंद्रा आती है वे मेरी बात न समझते होंगे तो ऐसे सज्जन मुझे बता दें कि तन्द्रावस्था में यदि बात समझते हो तो चंद्रा नहीं है और तंद्रा है तो बात समझ में नहीं आती तो बात समझ में नहीं आती तो तुम कैसे लिखते हो कि आपका अमृत जैसा सत्संग सुनकर तंद्रा आती है जब समझ में नहीं आता है तो अमृत जैसा कैसे लगता है और अमृत जैसा लगता है तो तंद्रा कैसे आती है भैया मेरे तुम सुनाई दो जी महाराज अमृत बीते कभी तंद्रा नहीं आती सुख में कभी तंद्रा नहीं आती जब उबान होती है तब तंद्रा आती है ना? तो लिखते हो आप अमृतवाणी सांभि मन तंद्रा तंदरा लागे छे, तंद्रा जेव नहीं सहज रस्सा स्वाद मन प्रवेश करे छे। तमारे चिंता करने जेव कई छता जो तंद्रा लगती हो तो शरीर थाकेल हे शरीर थकेल नही हो तो कहीं का मन नाव धारणा एक संकेत हे एम न हो, तो हो तो तंदरा लगती हो ये तो पी लेव जो छता न जाती होटली खा लेताेन रोज रोज आव नहीं गुलाबी बहोत तंदरा देवी तू अत जा मेरे को किसी ने कहा कि बापू तुम तो गुलाबी बापू है मैं क्या ये भी ठीक है यार जो भी कह दे, दे गुलाबी कह दे और कोई रंग दे दे हम तो जो हैं गुरु के दिए हुए जो बनाए हैं गुरु ने जो बनाया वो है तू जो कहता है तेरी दृष्टि है गुलाबी कह दो और कुछ कह दो जो भी कह दो एक वो कहते तो नदी फरवा जवानों हमारा स्वभाव तपस्या कर दो तो त्यारे सांजे फरवाजू तो बता कड़ियाओं छोकरा मजूरी मूटे झूंड ना झूंड क्यों डाबू भर गया डपोड़ पे पुलिस बेट मांटो मरता मैं खबर थी क्या शू हाल तो गय पावा कीध बराबर ले मैं कीध बराबर मना मजा आया कुछ तो दिया यार कदर नहीं कहतमा तो मेरा कदर तो किया यार तू भी खुश है हम भी खुश है जिसका हुआ उसका हुआ हम बड़ा मजा लिया आशा की मजाक में हमने भी अपनी मजाक का स्वाद ले लिया डीको <laughs> आल पत्थरों चारा आले पर तो आले थे जिन्हें आले इन्हे आले अपने बेना जो है पिला ना ना नहीं जो है नानी दशा जो मैं कह तो चलो ये भी सुनो मेरे भाईओ सुनो मेरे मित्र कबीर बिगड़ गए रे दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे कबीरो बिगर गयो रे पारस संग भाई लोहा बिगड़ो कंचन रूप भयो रे कबीरो बिगर गयो रे सुनो मेरे भाईओ सुनो मेरे मितवा कबीरो बिगर गयो रे संतन संग दास कबीरो कबीरो संत कबीर बिगर के बावो तो बावो गयो अपने अर्थ करो अरे हाथी बात शब्द वो हाथ ई बात पार्सर और मैत्रे नाम के सद्गुरु और सत शिष्य समय तो घोण थी गये हुँ? समय हो गया नु मुकीन वाली क्यों जैसो जय जिन शू कौ दो मुझे एक बात कहने दो कह दो ना ज्ञानेश्वरी गीता की एक टीका में एक प्रसंग आया है हो सकता है जहाँ तक मुझे सुमरण है कि छठा अध्याय की टीका में ही है छठा या सात्मा होगा ज्ञानेश्वरी गीता ज्ञानेश्वर महाराज टीका करते हुए कहते हैं कि तब श्री क्रीति ने कहा जगत गुरु श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तू सतत मेरा अनुसंधान कर तो मुझे मिलेगा और तू सतत मेरा चिंतन नहीं कर सकता है तो मेरे साधु पुरुषों के सानिध्य में रहे सतत और उनके सानिध्य में तो सतत नहीं रह सकता तो जितना समय भी साधुओं के संग में होगा उतना समय तो तू काम क्रोध लोभ मोह मेरा तेरा से बचा रहेगा उतनी देर तो तू मेरे साथ रहेगा जितनी देर मेरे साधुओं के संग में है मुझे वो बात बहुत जसी और कबीर जी कहते हैं कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्दम एह कह कबीरता संत की हम चरणन की खे हसियावर रामचंद्र इस समय इस पॉइंट इस पीरियड में इस मिनटों में आप सब संत हैं। संत से कोई भी कम नहीं हो क्यों कि तुम घर छोड़ के आए पत्नी छोड़ के आए पैसे छोड़ के आए सत्ता छोड़ के आए त्याग भी तुम्हारा है फिर पानी बीड़ी सिगरेट ये तपस्या भी तुम्हारी है अब त्याग और तपस्या और हरिचर्चा संत इससे आगे का क्या करते हैं इस समय श्रोतागण जो हैं संत की अवस्था में है बाद में जो कुछ करोगे वो तो डर ही जाने पर अत्यारे तो बता संतो क्योंकि त्याग भी है सब कुछ कितना कितना छोड़ के आए तपस्या भी है मजा लगा कोई उठे पानी पीने के लिए कोई सिटी मारने के लिए उठे दिखाए तो सही <laughs> अमथो नहनू हो तो अमथो नहानू हो तो तय एने था मा, मम्मी मार् ची की तरण वर्ष नो हो तो चाले पांच नो तो चले हाथ वर्ष ना तो, तो चालू मेहमान आया व्यवहार आया पे हाथ वर्ष नो ड मम्मी मार ची करी मम्मी थे, के थे। के आ तो पंचर पाड़े इज्जत में हजी छाना कही दी बेटा तार छी करी हो तेरे तू मन कह मम्मी मैंने सी टी वगाड़ी एट समझे नहीं कोट बड़ नु चले दीको जाने माँ जाने के ए बराबर कोई वक्त अने जाए सी टी वगाड़ी हा हा भाई ते अपा कर फेर्यू सीटी वगड़ी गई चलू महीना बे महीना छ महीना ओ कई आमंत्रण आय मां बाप न थे घेर थी ए बिचारो आम तो निशाणे गयो हे शो दि मम्मी तो जती रही बाप काले आवा तो एक परुनु रही। उन पे बापे कई लाइन भूसू खा भूसू खाधु भूसू समझी गेडीमेड बध खादू अमथाने सुवाड़ियों हम कोट वर्ष तो मम्मी जाने पप्पा बापा ने शू खबर शो दिवस थोड़ी वर तो, तो गोदड़ा मानता हो पप्पा उठो कि जुज मैं सीटी वगैड़े अनुसार बिचारो गो हो हो थोड़ी, थोड़ी के ओ थोड़ीक पप्पा उठोनी मेरे सीढ़ी वगाडवी मेहमान छ अत्य रात सीढ़ी न वगड़ा हूं कले ते आठा वाली अपाश गए मैं आठा नी नी मेरे तो मारी ज वगाडवी हमें गमे त्या पड़े अत्यारो अत्य नगाड़े मैं मू गई मेरी सलाह मुकी अत्य बगा बिचारो गएल शंकुच बैठो शू पर ह्षनी एक वारीटी वगाडवा फोर्स जाए क्या थोड़ीवारी <laughs> पास जगाडे थे ऊेला वो मनस ने जगाड़ू एट मुसीबत मोल लेना सोए हुए को जगाना समझो मुसीबत मोल लेना है डांट मोल लेना है ठीक उस अमथे ने तो सोए हुए एक पप्पा को जगाया संत तो हजारों हजारों पप्पाओं को सोते हुए को जगाते तो उनको भी कितना सहन करना पड़ता होगा आप हम भी तो सोए हुए हैं संत पुरुष हमें जगाते हैं सोया हुए आदमी को नींद प्यारी लगती है और सामने वाले को समझने की कोशिश कब करता है सोया हुआ आदमी अपनी निद्रा देवी को इतना प्रेम करता है कि कहने वाला का अर्थ क्या है वो नहीं समझता उसको डांट देता है ऐसे ही हम लोग महापुरुषों के अर्थ को नहीं समझते हैं और उनकी बात को इधर उधर कर देते हैं और हम अपने अज्ञान की निद्रा में पढ़े की आकलू आ रुखवा दो बाबजी आया जी बराबर छे पर मारे ही नहीं बैला आ बध करी तू शू लई जाना मारा वाला तो लो पापा मेरे सीटी वगाडवी है पापा के के तू उंगवा नहीं दे के ना मैंने एक बार वगाड़वा दो ते सवार ऊंजो नहीं जो मेहमान तू धीरे थी मारा कान वगे <laughs> चार कलाक कल नो फोर्स धीरे धीरे नी धीरे नी मरिया दीदी शु करे तो मैं क्यों नहीं बढ़ू बमथा स्थिति खतरनाक गोदड़ू बगड़्यू का बगड़ियों हमजीन बगाडियत तो शुवाधो हमजीन वगाड़े तो वो कई वगवा तो दीदी <laughs> <बदु भगड़ु। laughs> दीदी ए सतो स्थिति वगड़े पे तो गोदड़ू बगाडु सतनी जो ते वगवा नहीं दो कोई न कोई बगाड़ी नागे जीवन ए बगड़ से मृत्यु ए बगड़ से सतनी स्थिति नो अर्थ समझी लो तत्व तू सचदनंद शोधी लोधी लड़े सत समझी लो नहीं तो गोदड़ू बगड़ से मकने हाँ बगड़ तो से दुकाने बगड़े सत्ताए बद्दू बधु संतनी सिटी एटली फोर्स वाली बाजी ए तमे हाँ भूटको नहीं तो हजार जन्म लोग नहीं लो जहा तक तुम वेद की स्थिति नहीं सुनते जहा तक श्री कृष्ण की आवाज तुम अपनी आवाज में नहीं समझते कहा तक भैया तुम्हारा एक बिस्तर नहीं सदियों सदियों के बिस्तर तुम्हारे व्यर्थ हो गए एक नींद नहीं युगों युगों की तुम्हारी नींद व्यर्थ हो गई एक जगह नहीं हजारों हजारों जन्मों की जगान तुम्हारी व्यर्थ हो गई जब तक गीता की जगह से तुम्हारी जगह नहीं मिली वेद की वाणी से तुम्हारा अनुभव नहीं मिला तब तक तुम अमथा के पिताजी ही के पड़ोसी हो हो सकता कि हम था और तुम एक ही गांव के हो हो सकता है अमथा ने तो काम बना लिया अब कृष्ण का काम कब बने हो तो राम जाने जब तुम सहमत हो जाओगे तब उनकी स्थिति समझ पाओगे नहीं तो व्यर्थ की स्थिति भूकंप आदि हो जाएगा तो आ तो सुरत आठ नारू बेटू केली बार टनाई गयी दरिया महा तुम ऐसा ऐसा कोई नहीं कह सकता की सूरत की जगह पर इस भूमि पर दरिया नहीं आएगा ऐसा तुम हम नहीं कह सकते ऐसा कोई माइका लाल साबित करके देखा है की दरिया नहीं था इतिहास को देखो जरा बुद्धि का उपयोग करो और ऐसा कोई कह दे कि कभी दरिया नहीं आएगा नहीं जरा सा विचार करो कि जो मिट्टी पत्थर पाने घसीटते घसीटते दरिया में जाते हैं तो पृथ्वी तत्व बढ़ता जाता है और जल तत्व तो फिर ऊपर आता जाएगा ऐसा भी होगा कि कभी वो इधर की करवट हो जाए और अपना सूरज चला जाए या जी नीम उड़ी गालो क्या जी, जी? बे फूट जवा दे पीढ़ी माटी करता है दौड़ फुट बीजो जवा दे पीढ़ी करता है अजीपन जवा देन दमक बराबर लगाओ त्या बराबर धम्मक लगवा तो तू छोड़ी नई नहीं तो दरियो छोड़ा दे से एक दिवसे तारा परंपरा न पुत्र परिवार थी अहिया धमक मारने आम तो मन जाए थे तो अहिया लगाई देने एक ये तो नहीं ते नहीं ते नहीं नहीं करे <laughs> <laughs> पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया जाना है कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि जलाना है कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है तस्मात जाग्रही जाग्रही जाग्रही उपनिषद कहती है भैया हे मित्र तुम जग जाओ जग जाओ जग जाओ शोधी ले शोधी ले निज घर मा पेख बाहर नहीं मड़े उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारण स्वस्वरूपे स्थिर था ए बधा सहजे चढ़े एवं नहीं कि ते साधना करशो कि ईश्वर नजन करशो कि भगवानी भक्ति में मस्त था कैंक बगड़ी जैसे कोई दिवस नही कृष्ण न वचन श्रीधर स्वामी गीता की टीका लगता था गीता की टीका में लगता, लगता लगता एक श्लोक अनन्य चिंतनों जना परसतेम वहामी हम श्रीधर स्वामी विचार कर वहा वहन करना भगवान ने जल्दी में कह दिया बे, ए शब्द पर लीटो मारो श्रीधर स्वामी वहामी जगह ददामी लखी दीद वहन करूच भगवान शु वहन करे भगवान तो आपे छे। एम पोता बुद्धि गीता एक नानकड़ो शब्द का जगह दादा मी लखी दीद नाकड़ो भूलको आई ने एट ने चोखा मगनी दाण चोखा नु मिश्रण लाई पोटली मिसेस श्रीधर ने अपे ए बाढ़ा होठ मार पड़ो लीको एवं बु दू रूपाड़ बार आकर्षण दीप्य मन आंखों फरी जो इच्छा थाय एव बल गोपाल बहन पूछे तो क्या छे हूं तो ला छु आग ते मार को मारियों हमने श्रीधर जता था ना मोड़ा लगाई पावा गया दुख थे आ बिचारो नूलका ने आ बिचारा ने आर मार्यो मार पतिदेवे ए बहन ने घणु दुख थालक तो आप ध्यान गयु रहू त्या ज्यादा आयु त्याज गय समझी गया ना कालकों से तुम्हारा बाप नो बातों <laughs> तो। मिसेस श्रीधर कहते एक बच्चा आया था और उसके सिर पर खिचड़ी की पुटलिया थी और तुमने इतना मारा तुम कितने निर्दयी हो क्या उसने गुनाह किया था मुझे तो बड़ा दुख होता है क्योंकि विश्व आत्मा को जो होता है ना वो जीवात्मा को भी हो जाता है साधात्म्य है कृष्ण को तुम सुख देते तो तुम्हें सुख मिलता है संत को प्रेम की नजर से निहारते तो तुम्हारा प्रेम बढ़ता और संतों को ऐसे निहारो तो अंदर तुम्हारे अयिताइ एच है जो विश्व के साथ तादात्म्य किए हुए हैं उन लोगों से हम श्रद्धा भक्ति से बरतते हैं तो हमारा प्रेम और खुशियां बढ़ती है और उन लोगों के प्रति हम जब ऋणा करते हैं ना तो हमारी अशांति बढ़ती उनको तो कुछ नहीं होता लेकिन हमारा यहाँ सब बदलता रहता है इसलिए जो साक्षात्कारी पुरुष हैं, जिस भी संप्रदाय में जिस भी धर्म में तो रबिया क्यों न हो मुसलमान क्यों न हो मेरे शत्रु के भाई के घर वाला क्यों न हो लेकिन यदि उसने साक्षात्कार किया है तो मेरे उसको हजार हजार प्रणाम है नमो अरिहंता नमो सिद्धा सिद्धों के सिद्ध श्री कृष्ण को जब इस हालत में देखा तो माई को दुख हुआ श्रीधर को जब पूरी कहानी सुनाई तो श्रीधर समझ गए अरे मैंने श्लोक पर चेक मारा और उस श्लोक का वचन श्री कृष्ण के मुख से निकला एक निकलाया श्री कृष्ण के मुख पर मार्ज मारने जैसा मुझे पाप लगा है। श्रीधर स्वामी ने मानसिक माफी ली और श्रीधर स्वामी ने योग क्षेम हम जो शब्द था वही का वही रखा ददामी को हटा दिया तो भगवान के रास्ते तुम चलते हो न तो भगवान ने प्रोमिस किया है कि तुम यदि मेरे रास्ते चलते न तो तुम्हारा जगत का कुछ बिगड़ता नहीं हरि हरि ने बजता कोई नहीं लाज ज, जता जो ही नहीं है जी ऐसा ही एक प्रसंग था संत तो संत तुकाराम ही थे पत्नी तो उनकी क्या थी तुम जानते है की बहन थी उनकी पत्नी बड़ी रह थी। वो उनकी पत्नी तुकाराम की पत्नी डांटे जितना विरोध होता है उतनी भक्ति फलती है तुकाराम बड़े भक्त संत महापुरुष थे अपना खेत तो धीरे धीरे चला गया किसी का खेत बोया आधा आधी साझेदारी में भागीदारी में साई पी साथ बहु जो कई वायु हे उग्यून उग्यू ते बगाड़े खेडते साथियों हो बधु करे से तो शू करे जमीनदार ए तो पाणी आपे अर्धो भाग ले तो सरपंच जमीनते रहो सरपंच ना छोकर नही एट्ल सरपंचना कूटुंब जमीनती बाधो आए तो मनस मजबूत तुकार सन्त क्या लाई जाए पे निराते तुकारा निराते केतन में पेलू साचवा जाए न कहीं कहता हो पक्षियों गोफाण नहीं सचवाणी क्रिया करवा जाए मूल साचवा जाए सा जाए गोफाण कहीं नही हे मन बोलवा दू सा जाए तो आवे पक्षीओ जावे पड़ोसी हो हो खेतर उड़ाड़े बता तेरे तो कर राम जी की चिड़िया और राम जी राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत खा मेरी चिड़िया तू भर भर पेट चुगले मेरी चिड़िया तू भर भर पेट हे राम जी की चिड़िया और राम जी का राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत ले ले मेरी चिड़िया तुम भरा भरा पेट खाले मेरी चिड़िया तू भरा भरा पेट ये राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत पंत तुकार धना धन दन मस्ती मावि गया रुक जाओ कहीं गाड़ी आगे निकल जाएगी भैया देखा कि चिड़िया खा रही है पड़ोसी ने जाकर का खेतर ते चालीस मण भाग में मड़े छे वीस वीसमण बे जना खेतर जे पाके लगभग खेतर म चाली मण आए तो वीस मण सा लई जाए पर आ साथ कई नही लै तो तमने कई नही मे लो किम के, के, के तो रामजी की चिड़िया ने रामजी का क्या बता चगला लाई है डे बधु के तब कई नही मे भगत और जगत का वेर होता है यह सिद्धांत है तुकार किसी का बिगाड़ते नहीं लेकिन दूसरे बिगाड़ने को तैयार भी रहते हैं दूसरे भले बिगाड़ने को तैयार रहते वो संवारने को भी तो तैयार है ना यार <coughs> <coughs> इतना तो हजारों में घना करोड़ी ने नर्मदा कांठे बसी गय बधु छोड़ी एक कपिन जेव स्थिति में रही बैठा ने, ने। त्या अनुभव बढ़ू अड़गामी दे चता है बधु पास नव तैयार एवं कोई दिवस तकलीफ पड़ी नहीं कि मन आवश्यकता होने वस्तु आजर ना हो पे वस्तु आज आवश्यकता खबर पड़ती साधन कार्ड कू छू तमनेके हजी पे जीवत सोचते नहीं सपनू जो नहीं कबीरा खड़ा बजार में ली लकोणी हाथ जो घर फूके अपना चले हमारे साथ है कोई तैयार मैका लाल मरे पड़े हैं बाबा जी क्या करे बहुत सारू सर कथा हारी कथा कर नती हूँ हम तो छलांग मारने के लिए तुम्हारे को उत्साह देते हैं छलांग मारो हो जाओ पार कथाएं बहुत सुनी कथा सांभड़ी सांभड़ी फूटिया कान ब्रह्म कानून गया के विरोध में उस आदमी को तैयार किया गया हूँ देखते हैं। जुए खरे खरा तो रामजी की चिड़िया पे मारा जे बाबा बधु तू मारू सत्यानाश हो सत्यानाश गो नहीं आ राम जी बधी लीला है पेला समझा तेरे सरपंच कहते जुओ ते अपायी छाक छोकर इज्जत नो सवाल तारी इजत नो सवाल पेला इज्जत नो सवाल तू घबराई नही तू बेसी ने रा खड़ा आने तमाम दर वर्षे वीसमण मे ए जो तुम्हारा तैयार थी जाए तो बराबर नहीं तो हूँ भीख मागी ने एट्ला दाणा तब कर मैंने तेज वजन गावा दमजी की चिड़िया और राम जी का खेत चालू रड़ा मूखा मू तो भूसू आटलू आ तो आडी तीन बदा तुकार खोव नहीं प्रेम प्रेम में आज्ञा चक्र में चले जाते हैं अंजाने में जाने अंजाने में ए तो घटना घटनाओ अरा जीवन में के सत पुरुषों संपर्क में आया अन्वी मा <coughs> मार गुरुदेव न जीवन में घनी घटनाओ घटी गई बधु साव ठालू हो गरीबो खबर दीदों पार पड़ता गोदाम खोले तो थप्यो नहीं थप एम पग पकड़े शेठ पग पक पकड़े लीलारामना पे शेठ के लीलाराम के लाज राखी मैं जेने गोदाम भरे छाने भरना शोधवा वैराग्य आय घर छोकरी छोड़ी जता रहा पी लीलाराम मन लीलाशा बापू थे एवं घना घना अन्भव छे एट्ले कहू छू कि अत्यारे परमात्मा शिवलाल काका अत्यार रसोई नी सेवा करे मरी छोकर रमेश पोता चार वर्ष छोड़ी ने लईने गुरु पूनम दिवसों में आश्रम आएल आश्रम ने अडी साबरमती रहे त्या एक धोवाण थे मोटो खाडो हो वर दिवसों आम साबरमती में पूर हो पाणी हो अत्यार अमु जगह छ फूट ने सात फूट पाणी दौड़े आश्रम आगे दस बार पंदर फूट नो मोड़ तो गाबड़ो पाछो गुरू पूनम जिवस दिवस तो गुरूनी पूनम हो गुरु पूनमें दिवस में गल रमेश हो रमेश ने नदी में नहावा गो बापू अंदर से वी बापू बारा बीवल ने नगारा वगे कहीं वगतु हो सतगुरुदेव के ख्याल आपू आ गया बैठो आशारा एना बापू कहते बापू आ गया है तो पेलो तो नहो गयो तो एक साइड पर जहां ओछ पड़ी आयो ए सीधो जो सीधो आए तो पे खम पड़ो वेण मोटरताे नही हज जीवत छोकर बिचारो एनी छोड़िए तो पीछे हाथ में जती रही पा पी गो त्राण घूंटा पी गो बापू बापू प्रभु प्रभु बापू बापू छोड़ी तो हाथ मैं पे हाथ में जाए बहु आम फाफा मारिया छोड़ी एन पग आगन पे धीरे धीरे छोड़ी चोटलो पकड़ो ए अत्यार आठ अर्धा वर्ष कदाच अभी हेनी मम्मी छोड़ी हाथ में आई हम बे शू दशा थी हो जाता न आड़े पूरना पानी में शू दशा थी हे ते कल्पना करो वक्त एने बढ़ूज भूलाई गय बस प्रभु बापू बापू बापू बापू तो कोई व्यक्ति जड़नी अंदर ऐसी हाथ पकड़ो आश्रम कि मुक्यो तरह अहोभाव पग पक पकड़वा जाए तो कोई मणस नहीं कोई व्यक्ति नहीं आ जुलाई बात है पे ओगनीसो ऐसी जुलाई तारीख हो मानस बाप रसोई से दीकरो दीकरा दीकरी चैतन्य सत्ता सर्वव्यापक छ तब एकाकार थी जाओ त्या करतुम सक्यम अकर्तुम सक्यम अन्था करतुम सकम थी जाए लालजी महाराज मार मित्र सन्त न रहेता हजी एम ने आवड़त नहीं नर्मदा पूर नो तो तम ख्याल हो सत नो नियम छे चौवीस कलाक एक वक्त तो नर्मदा हो वक्त माता भाव मन प्रेम मा मगर निकली गो पानी कहते चलो आग लाई जाओ आगे थपाथूपी करीवाई गये घना प्रयत्न कर वेण न पूर नीची पी नर्मदा मैया आखा एमपी नु बध गस घसघसाट पा आत हो ज्यादा नर्मदा जी निकले त्याय जय आया छो गंगा जी ज्या निकले त्याय जय आने तारी वृत्ति ज्या निके त्याय जय आम एट चलो नी फरवा तब जाओ ज्यादा वृत्ति निकले थे गंगा जमना ज आटो मारी आयो छूला वही तो बस थाक आफी आफी प्रभु तारी मर जी शरीर ने छोड़ी दीद प्रयत्न छोड़ी दीदा जेम द्रौपदी बदा प्रत बदा तरफ नजर नाखी ने वरुँ नही प्रभु पर छोड़ी तो दीदी नारी है के साड़ी है कई केली को मिल नहीं होती कि हम भी कह नहीं होती खेचे जाए तो दूसासन तो वो चैतन्य किस समय क्या कर दिखाए तुम्हारी और हमारी मती का विषय नहीं है तब उपनिषद कहती है य तो वाचो नीवर्तनते अप्राप्य सा मन भगवान केवा हो प्रभु शक्ति केवी हो करो वर्णन हर बेअ है क्या जाने वो कहो ज्या त्या अत्यारे तो अनेक रूप में प्रगट करूप लामर्थ्य ना कोई पार नहीं भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लाए हो लाल जी महाराज तनाई जाए कोई मनसे हाथ पकड़ो महाराज है बुद्धिशाड़ी व्यक्ति है ब्रह्मचारी जीवन है हाथ तो पकड़ियो नंबा के प्रभु डूबता शोधवा पकड़ जाए जा, कोई मे करे हाथ पकड़ का आप शास्त्रो के, या तू, या तू, या तू, तू, के जले विष्णु फले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला खुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत पिला फैबा वाला कहते भगवान सर्वव्यापक नहीं है क्योंकि सर्वव्यापक यदि भगवान है तो लेखराज को सब जगह हाजिर होना चाहिए इसलिए भगवान की सर्व ही हटा दी ना हो बांस ना बजे बंसरी वो लोग तर्क देते हैं कि कुरुक्षेत्र तो जरासा है और वहाँ युद्ध कैसे हो सकता है उन पागलों को पता नहीं के यहाँ आज से पांच वर्ष पहले कितना बड़ा मैदान था गोचर कितना बड़ा था अब बताओ गोचर कितना है सौ वर्ष पहले तुम्हारे खेत के आसपास फालतू जमीन कितनी थी और अब कितनी है जब सौ वर्ष में तुम्हारे मैदान इतने हो जाते हैं तो पांच हजार वर्ष में इतने मैदान में से इतना हो गया तो क्या आश्चर्य जरा उपलो मार तो वापरो नर्क से है लेन प्रयासो तुम्हें ऐसे ऐसे अनर्गल तर्क करते है की भोली प्रजा विचारी बोलते क्या बात तो साक्ष कहते एमने कोई तर्कशक्ति हो नहीं बिचारेखराज भगवान दर गुरुवार जी भोग लगापुत्री आह्मा जी ने, ले ने। भोग लगाड़ी आम्हना नो भोग लगाड़ो के, के दादा लेखराज ने खवर आसादी है पीछे एम के दृष्टिपात करे कई पात करव करें पे खवरवे पे तो आज साचू है अल आत डॉक्टर से आटलू बधु भेल नहला हूँ तो तो तो नो हम मनुभवाए अरे तू सेटाइज थी गोड़ा ना आई एम डॉक्टर डॉक्टर धर्म मू डॉक्टर चामा नो डॉक्टर चामा नो डॉक्टर हाड मरीर ना डॉक्टर अन्न मौ ना डॉक्टर आत्मा ना डॉक्टर तू नहीं आई एम वकील वकील तो तू हसीलो क्लाइंटो नो वकील धर्म नो वकील नहीं धर्म में तू अंगूठा छाप से नही तो आईडा मैदान में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 तो ऐसे जो प्रश्न वो बोलते बारह सौ वर्ष में पांच हजार वर्ष में महाप्रलय होता है तो उनका अपना ही बिचारों का बोलने का ठेका नहीं मामा घर के दीव बड़े ओगनीसो साइठ मुस्तको साबित कर परलये वही मो तो पांच वर्ष म परलये वही मो के सात वर्ष मै वही मलो तोर में आएगा फिर देखो कि देखो लड़ाईया हो रही अखबारों में आ रहा है अब बम गिरेगे क्या ऐसी सुधी तो बधु पती जानू के अलिया गैसी हैडे हे क्या अब ते जैसे पंचासी नौ आंकड़ों कैसे अरे कोई धर्म के नाम पर ऐसा धतिक बेवकूफी होता है वेद व्यास जी ने लिख रखा है कि कल युग आएगा अमुक राजा के बाद अमुक राजा राज्य करेगा उसके बाद अमुक राजा राज्य करेगा और उसके बाद भारत के विखोटे विखोटे राजा अपने अपने अहंकार के कारण राज खोदेंगे और गोरे लोग आएंगे तो गोरे भगवान आ गए गोरे लोगों के बाद भारत में कोई ओज और बल प्रकाशित होगा और भारत में कोई ऐसा पुरुष पैदा होगा कि गोरों को लौटा देगा फिर भारत में पहले के जमाने में दाढ़ी और मूछ मनुष्य के पुरुष की शोभा थी और राजा को जितनी दाढ़ी और मूछ जोरदार उतना उस राजा की कीर्ति डिम डिम गाया जाता था और उस